पुरुष का अलग रहने में तो स्पर्श आदि के बचने में क्या चीज है इतने इनकार में अनिष्ट होने होता है धर्म के दो रूप है पीछे आप कर पीछे धर्म के दो रूप है जैसा किसी सभी चीजों के होते हैं।

एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ स्वस्थ धर्म तो जीवन को स्वीकार करता है अस्वस्थ धर्म जीवन को अस्वीकार करता है जहां भी अस्वीकार है वह अस्वस्थ है जितना गहरा अस्वीकार होगा उतना व्यक्ति

आत्मघाती है जितना क्यों स्वीकार होगा उतना ही व्यक्ति जीवनोन्मुख तो जिन धर्मशास्त्रों में कहा गया है स्त्री पुरुष दूर लड़े स्पर्श भी ना करें, मैं उन्हें रुग्ण मानता हूं बीमार स्वस्थ तो मैं उस बात को मानता हूं जो जीवन में

जीवन की जो सहजता है जो जीवन का निर्सर्ग भाव है उसका जहां अंगीकार हो तो ऐसे धर्मशास्त्र भी हैं जो स्त्री पुरुष के बीच किसी तरह की कल है द्वंद और संघर्ष नहीं करते उन तरह के धर्म शास्त्रों का नाम तंत्र है और मेरी मान्यता यह है

कि जितनी गहरी पहुंचतंत्र की है जीवन के संबंध में उतनी इन क्षुद्र शास्त्रों की नहीं है जहां निषेध किया गया है मैं तो समर्थन में नहीं क्योंकि तो मेरी मान्यता ऐसी है कि जगत और परमात्मा दो तो नहीं है परमात्मा जगत की ही गहनतम अनुसूति है

और मोक्ष कोई संसार के विपरीत नहीं बल्कि संसार के अनुभव में ही जाग जाने का नाम है तो पूरे जीवन को स्वीकार करता हूं उसके समस्त रूपों में स्त्री पुरुष इस जीवन के दो अनिवार्य अंग

प्रेम का मतलब यह है कि मैं अपने से ज्यादा मूल्यवान किसी दूसरे को मान रहा हूं उसका मतलब यह है कि मेरा सुख गौण है किसी दूसरे का सुख ज्यादा महत्व और जरूरत पड़े तो मैं अपने को पूरा मिटाने को राजू ताकि दूसरा बच सके और फिर प्रेम की जो प्रक्रिया है उसका मतलब यह है कि एक दूसरे में लीन हो जाए

बढ़ावा पाने की इच्छा हो वो भी है। इसरो आदमी हमेशा आक्रमक होता है तो वो अपने धर्म को लेकर भी आक्रमण करता है दूसरों पर उनको कन्वर्ट करता है उनको समझाता बुझाता बदलता और चूंकि वो प्रेम काम जीवन के सामान्य संबंधों से अपने को दूर रखता है

हम उससे राजी ना भी हो पाए तो कम से कम हमें वो अपराध भाव गिल्ड तो पैदा कर ही देता है कि तुम पाप कर रहे हो तुम जो कर रहे हो वो गलत है और पाप है इतना भाव तो वो पैदा कर ही देता है इस भाव के बड़े मजेदार परिणाम होते हैं इसका बड़ा परिणाम तो ये होता है कि जो आप कर रहे हैं वो छोड़ तो नहीं पाते क्योंकि वो स्वाभाविक है लेकिन अब उसमें करते वक्त आपको अपराध की प्रती होने लगती

तो मैंने सोचा कि इतने लोग इतने दिन तक खाके अभी तक नर्क नहीं गए एक दिन ने नर्क तो नहीं, नहीं तो चौदह साल तक समझा हो उसको एकदम से भीतर ले जाना बहुत मुश्किल उस दिन जब मुझे उल्टी हो गई तो मैंने यही सोचा कि बात की बात पाप ही है तो उल्टी कैसे हो जाए तो विशेष सर्किल है विचार के तो दुष्ट चक्र

जिस चीज को हम पाप मान लेते हैं उसमें सुख नहीं मिलता दुख मिलने लगता है जब दुख मिलने लगता है तो उसे और भी पाप मान लेने का गहरा भाव हो जाता है जितना गहरा पाप मानते है उतना ज्यादा दुख मिलने लगता है इस भांति पांच हजार साल से त्यागवादी आदमी की गर्दन पकड़े हुए और वो बीमार लोग रुग्ण जीवन को जो भोग नहीं सकते

कि ये भाव पैदा किया तो स्त्री नरक का द्वार है स्त्री पुरुष के संबंध पाप है अपराध है ये भी सामान्य मनुष्य थे के भीतर भी स्त्री के प्रति वही आकर्षण था जो किसी और के मन में और जब इन्होंने इतना विरोध किया तो यह आकर्षण और बढ़ गया निषिध से आकर्षण बढ़ता है जिस चीज का इंकार किया जाए उसमें एक तरह का रस पैदा शुरू हो जाता तो ये दर्दात इंकार करते रहे तो उनका रस भी बढ़ गया

और जब इनका रक्स बढ़ गया तो अगर इस तरह के लोग ध्यान करने बैठे प्रार्थना करने बैठे तो स्त्री ही उनको दिखाई पड़ने वाली वो भगवान को देखना चाहते लेकिन दिखाई स्त्री पड़ती तब उनको और भी पक्का होता चला गया कि स्त्री ही नरक का द्वार। कान भगवान को जब भी पाने जाना चाहते तभी स्त्री बीच में आ जाते सारे ऋषि मुनियों को स्त्री इस सताती इसमें स्त्रियों का को कोई कसूर नहीं इसमें ऋषि के मन की भावदशा है

ऋषि मुनि स्त्री के खिलाफ लग रहे कोई ऊपर इंद्र बैठा हुआ नहीं कि इनको भेजते मगर इन सबको अफ्सराए घेर लेती नग्न स्त्रियां सुंदर स्त्री ये इनके मन के रूप में जो इन्होंने दबाया है और जिसको निषेध किया है वो इतना प्रगाड़ हो गया है वो इतना प्रगाड़ हो गया है कि वो बिल्कुल उनको वास्तविक मालूम पड़ता है तो हम

इनके कहने में भी डलती है जो अपराध देखी बिल्कुल वास्तविक ये अत्यंत रुगण चित्त की दशा है विक्षिप्त चित्त की दशा है जबकि कोई वाचना से जो स्वप्न खड़ा होता है वो वास्तविक मालूम होता है ये पागलमन की हालत है और इन सबको स्त्रियां ही सताती क्योंकि इनका पूरे जीवन का सारा संघर्ष स्त्री से है जिस संघर्ष वो सताएगा

तो जब इन दिश को ऐसा लगा कि स्त्री सब तरह डिगाती है और उनके ध्यान की अवस्था नष्ट हो जाती और वो बड़ी ऊंचाई पे चढ़ रहे थे और नीचे गिर जाते कोई ना गिरा रहा न कहीं वो चढ़ रहे थे सब उनका मन का खेल है वो जिससे लड़ रहे थे जिससे भाग रहे थे उसी से खिंच के नीचे गिर जाते तो फिर स्वभाव उन्होंने कहा कि स्त्री को देखना भी नहीं छूना भी नहीं।

स्त्री बैठी हो किसी जगह तो उस जगह पे एकदम मत बैठ जाए कुछ काल व्यतीत हो जाने देना ताकि उस स्त्री की ध्वनि तरंगें उस स्थान से अलग हो जाए अब ये बिल्कुल रुग्न चित्त लोगों की दफ़ा है इतने भयभीत लोग और जो स्त्री से इतने भयभीत हो वो कुछ और पा सकेंगे इसकी संभावना रहेंगी इस तरह के लोगों ने जो बातें लिखी

और हमारे शरीर का एक एक कण जीवाणु काम कर्ण है माता पिता के जिस से निर्माण होता है फिर उसी का विस्तार हमारा पूरा शरीर है तो हमारा रोण रोण काम से निर्मित पूरी सृष्टि काम सृष्टि है इसमें होने का मतलब ये काम वर्षना के भीतर होना जैसे हम श्वास ले रहे हैं हवा में

स्वास से भी गहरा हमारा उसने अस्तित्व छिपा हुआ है उससे भाग के कोई बच नहीं सकता क्योंकि भागोगे कहा वो तुम्हारे भीतर है, तुम ही हो तो मैं कहता हूं उससे भागने की कोई जरूरत नहीं और भागने वाला उपद्रव में पड़ जाता है तो जीवन में जो है उसका सहज अनुभव उसका स्वीकार और जितना गहरा अनुभव होता है उतने हम जाग सकते हैं

तो उस कह में किसी न किसी रूप से काम वासना से संबंध जोड़ना ही पड़ेगा तो सृष्टि के होने का कहीं कोई आधार नहीं रह जाता इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है ये किसी न किसी रूप में परमात्मा से जुड़ा है और हम खोल के चारों तरफ ले तो सारा काम का फैलाव है आदमी में तो हम बेचैन हो जाते हैं वो ऋषि मुनि ही आदमी में बेचैन हो जाते हैं लेकिन और तरफ ख्याल में नहीं आता

सुबह जब पक्षी गीत गा रहे हैं उनको लगता है कि बड़ी दिव्य बात हो रही लेकिन वो पक्षी जो पुकार लगा रहा है वो सब कामवासना की, और जब फूल वेलते हैं ऋषि की वाटिका में तो वो सोचता है बड़ी अद्भुत बात और फूलों को जाके भगवान को चढ़ा रहा है लेकिन सब फूल कामवासना के रूप वो वीरियाणु है उनमें छिपा बीस है जन्म का

फूलों तक पृथ्लियां घूम कर उनके विजवाणुओं को लेकर दूसरे फूलों से जाके मिला रही तो फूल देख के तो ऋषि खुश होता है उसको ख्याल में नहीं कि फूल जो है वो काम वातना का पक्षी का गीत सुन के खुश होता है मोर नाचता है तो खुश होता है कोयल पुकारती है तो खुश होता है लेकिन उससे पता नहीं सिर्फ आदमी में क्यों परेशान आदमी से क्या परेशानी वही काम में आदमी के काम से वो परिचित है वो उसकी खुद की पीड़ा है

काम वासना से भी छूट जाता है और काम वासना के कारण अहंकार से भी छूट जाता है तंद्र की साधना ही स्वस्थ साधना है तो मैं तो विरोध में नहीं हूं ना तो मैं विरोध में हूं कि स्पर्श से बचे वो न बच सकते हूँ ऐसा ऊपर से बचेंगे तो भीतर आप सरायें सताएंगे

उससे पृथ्वी की स्त्रियों में कुछ ज्यादा बचने की बात ही मैं मानता हूँ भागना क्यों डरना क्यों जीवन जैसा है उसके तथ्य में जागरूक होना अगर मेरे मन में किसी चीज के प्रति आकर्षण है तो मैं इस आकर्षण को समझने की कोशिश करूं

क्या है यह आकर्षण क्यों है यह आकर्षण और इस आकर्षण को मैं कैसे सृजनात्मक करूं कि इससे मेरा जीवन खिले और विकसित हो यह मेरा विध्वंस ना बन जाए और इस आकर्षण का मैं उपयोग कैसे करूं ये सवाल है तो इस आकर्षण का गहरा उपयोग ध्यान के लिए हो सकता है और स्त्री पुरुषों की सन्निधि

बड़ी मुक्तिदायी हो सकती है। अगर कभी ऐसा हुआ कि मनुष्य और ज्यादा समझदार और ज्यादा विचारपूर्ण पूर्ण हुआ तो हम स्त्री पुरुष के बीच की सारी बाधाएं तोड़ देंगे स्त्री पुरुष के बीच की बाधाएं तोड़ते ही हमारे 90 परसेंट बीमारियां विधि हो जाएंगी क्योंकि उन बाधाओं के कारण सारे लोग खड़े हो रहे हैं हमको दिखाई नहीं पड़ता और चक्र ऐसा है

कि जब रोग खड़े होते हैं तो हम सोचते हैं और बाधाएं खड़ी करो ताकि रोग खड़े ना मैं गांव में था और कुछ बड़े विचारक और में मिलकर असली पोस्टर विरोधी एक सम्मेलन कर तो उनका ख्याल है कि असली पोस्टर लगता है दीवार पर इसलिए लोग काम वासना से परेशान रहते

जबकि हालत दूसरी लोग कामवासना से परेशान हैं, इसलिए पोस्टर में है पोस्टर तो कौन देखेगा पोस्टर को देखने कौन जा रहा है? पोस्टर को देखने वही जा रहा है जो स्त्री पुरुष के शरीर को देख ही नहीं सका जो शरीर की सौंदर्य को नहीं देख सका जो शरीर की सहजता को अनुभव नहीं कर सका वो पोस्टर देख पोस्टर इन गुरुओं की कृपा से लग रहे हैं क्योंकि ये इधर स्त्री पुरुष को मिलने जुलने नहीं देते

बात नहीं होने देते तो इसका प्रवट विकृत रूप है कि कोई गंदी किताब पढ़ रहा है कोई गंदी तस्वीर देख रहा है कोई फिल्म बना रहा है कोई क्योंकि आखिर ये फिल्म कोई आसमान में आसमान से नहीं तपकती लोगों की जरूरत है इसलिए सवाल ये नहीं कि गंदी फिल्म क्यों सवाल ये कि लोगों ने जरूरत क्यों ये तस्वीर जो पोस्टर लगती कोई ऐसे मुफ्त पैसा खराब करके नहीं लगाता इसका कोई उपयोग है इसे कहीं कोई देखने को तैयार

मांग है इसकी। वो मांग कैसे पैदा हुई वो मांग हमने पैदा की है स्त्री पुरुष को दूर कर कर वो मांग पैदा करके अब वो मांग को पूरा करने जब कोई जाता है तो हमको लगता है कि गड़बड़ हो रही है तो उसको और बाधाएं डालो उसको जितनी हम बाधाएं डालेंगे वो नए रास्ते खोजता मांग को क्योंकि तो मांग तो अपनी पूर्ति मांग थी है। तो मैंने उनको कहा कि अगर सच में चाहते हो कि पोस्टर विलीन हो जाए

तो स्त्री पुरुषों के बीच की बाधा तुम करो क्योंकि मैं नहीं देखता आदिवासी समाज है जहाँ स्त्री पुरुष सहज है करीड -करीड वहां कोई पोस्टर लगा है या कोई पोस्टर में रस ले जब पहले दफे ईसाई मिशनरी ऐसे कबीलों में पहुंचे जहां लोग नग्न थे तो उनको ये भरोसा ही नहीं आया कि कोई नग्न स्त्री भी रस ले सकता है तो क्योंकि रस लेने का कोई कारण नहीं

जब तक हम वस्त्रों में ढाके हैं और दीवारें और बाधाएं खड़ी किए तब रस पैदा होगा रस पैदा होगा तो हम सोचते हैं कि और डर पैदा हो रहा है उसको रोको मनुष्य की अधिक उलझने इसी भांति की जो सोचता है कि सीढ़ियां हैं सुलझाव की वही उपद्रव है वही बाधाए तो मैं तो मानता हूं कि बच्चे बड़े हों साथ बड़े हो लड़के लड़कियों के बीच कोई फातला ना हो

साथ खेले दौड़े बड़े हो साथ स्नान करें तैरे ताकि स्त्री पुरुष के शरीर की नैसर्गिक प्रती हो और वो प्रती कभी भी रुग्ण न बन जाए और उसके लिए कोई बीमार रास्ते न खोजने पड़े और ये बिल्कुल उचित ही है ये उचित ही है कि पुरुषों की स्त्री के शरीर में उत्सुकता हो स्त्री के पुरुषों के शरीर में उत्सुकता हो ये बिल्कुल स्वाभाविक है

और इसमें कुछ भी अशुभन नहीं है और कुछ भी आसुभन नहीं। अशुभन तो तब होता है जो हमने किया है उससे हो गई अब जिस स्त्री से मेरा प्रेम हो, उसके में मेरा प्रेम उसके रस होना स्वाभाविक है मैं तो प्रेम ही नहीं होगा लेकिन एक अनजान स्त्री को रास्ते पर मैं धक्का मार दूं दूर में ये अशुभन लेकिन इसके पीछे रिस का हाथ जिस स्त्री से मेरा प्रेम है

उसे मैं अपने करीब निकट ले लू उसका हालिंग करूँ ये समझ में आने वाली बात है इसमें कुछ बुरा नहीं है लेकिन जिस स्त्री को मैं जानता ही नहीं जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं रास्ते पर मौका भी मिल तो मैं उसको धक्का मार दू उस धक्के में कुछ बीमार बात है वो धक्का तो पैदा हो रहा है वो धक्का किसी जरूरत की कमी है जिससे प्रेम हो सकता उसको मैं कभी बात नहीं ले पाता वो रुगण हो गई मेरी वृत्ति अब मैं धक्का मारने में भी रश्म ले रहा हूँ

तो तो भीड़ में मार के चला गया तो भी समझो कि कुछ सुख तो तो पाया और जितना मैं समझूंगा मैं पाप कर रहा हूँ उतना स्त्री मेरे बीच का फासला बढ़ता जाएगा और जितना फासको मिटाने की मैं बेहूदी कोशिश से करूंगा और ये चलता रहेगा तो मैं तो स्त्री पुरुष को

निकट लाना चाहता हूँ 24 घंटे का बोध नहीं होना चाहिए वो बीमारी है अगर इतना बोध बना रहता है स्त्री पुरुष होना 24 घंटे का बोध नहीं होना चाहिए वो मिटेगा तभी जब हम बीच के फाफले मिटाएंगे और

इसके गहरे परिणाम हो कि समाज की अश्लीलता गंदा साहित्य गंदी फिल्में बेहुदा वृत्तियां वो अपने आप गिर जाए और एक ज्यादा स्वस्थ मनुष्य का जन्म हो और ये जो स्वस्थ मनुष्य इसकी नासा कर सकता हूं कि धार्मिक हो सके क्योंकि जो स्वस्थ ही नहीं हो पाया अभी उसके धार्मिक होने की कोई आशा न

तो एक तो धर्म है जो अधर्म से भी बुरा है अस्वस्थ धर्म उससे तो अधर्म ठीक और एक धर्म है जो अधर्म से श्रेष्ठ है तो उसे मैं कहता हूं स्वस्थ धर्म जीवन की समझ प्रती अनुभव खोस इससे पैदा हुआ धर्म स्त्री पुरुष जितने निकट होंगे उतना ही ये जो उपद्रव है शांत हो जाए

परमात्मा मेरे लिए प्रकृति में ही गहरे अनुभव का नाम है और जिस दिन वो अनुभव मुझे लगता है उस दिन ये सारे जिनसे हम बचना चाहते थे इनसे हम बच जाते पर कोई चेष्टा किए ये तो कच्चा फल है जिसको कोई झटका दे तोड़ ले और एक पका हुआ फल है जो वृक्ष से गिर जाता है न वृक्ष को खबर होती कि वो कब गिर गया न फल को खबर होती कब गिर गया न फल को लगता है कि कोई बड़ा भारी प्रयास करना पड़ा

कहीं कुछ होता नहीं सब चुपचाप हो जाता तो जीवन के अनुभव से एक वैराग्य का जन्म होता है जिसको मैं पका हुआ फल कहता और जीवन से लड़ने से एक वैराग्य का जन्म होता है जिसको मैं कच्चा फल कहता हूँ सब तरफ घाव छूट जाते और उन गाँव का भरना मुश्किल तो मैं तो ऐसे किसी शास्त्रों के पक्ष में नहीं मेरा तो मानना यह है कि जो भी प्रकृति से उपलब्ध है

तो उसकी सृष्टि अनिवार्य रूप में स्वीकृत हो जाती और अगर उसकी सृष्टि स्वीकार नहीं है तो बहुत गहरे में हम उसे भी स्वीकार नहीं कर सकते कैसे स्वीकार करें फिर या तो हम परमात्मा से ज्यादा समझदार हो गए उससे ऊपर अपने को रखते हैं क्या हम उसमें भी चुनाव करते हैं मेरा कोई चुनाव नहीं मैं तो जो प्रगट है

इसको ही जो छोड़ देता है वो ठुला सतह पर रह जाता है। तो मेरे मन में तो ऐसे सा और चितन साक्षने शीघ्र उनसे छुटकारा हो उतना तो अच्छा और ऐसे ऋषि मुनियों की चिकित्सा होनी चाहिए मानसिक रोग है

बहुत कमजोर है और बहुत तरह की तकलीफों में उसकी तकलीफे बिल्कुल शांस अभी एक और सामान्य आदमी ही नहीं सुशिक्षित जिनको हम विशेष कहें वो अभी एक चार छह दिन पहले कलकत्ता से एक डॉक्टर का तो प्रपोज है वो डॉक्टर तबादला करवाना है

इधर मैं देखता हूं सौ में निन्यानबे आदमियों की तकलीफें है ऐसी हैं और जितना गरीब मुल्क होगा उतनी ये तकलीफें ज्यादा होंगी किसी को नौकरी नहीं किसी को बच्चा नहीं किसी को बीमारी है किसी को कोई को तकलीफ है हजार तरह की तकलीफें ये जो तकलीफों से भरा हुआ आदमी है ये चमत्कार की तलाश करता है अगर कोई चमत्कार कर रहा है तो इसे एक आशा बनती है कि शायद इसकी तकलीफ भी दूर हो

और तो सब आशा छूट गई है और ये सब उपाय कर चुका है कुछ होता दिखाई से पड़ता नहीं लेकिन अगर ये देखने की कोई आदमी हवा में बहूत दे रहा है तो फिर इसे भरोसा आता है कि अभी भी कुछ आशा है मुझे भी लड़का मिल सकता जब हवा से बहूत आ सकती तो साधु के चमत्कार से बच्चा भी हा और अगर हाथ से सोना आ जाता है और घड़ियां आ जाती है तो फिर

चमत्कार क्या है एक तरफ तो ये दुखी पीड़ित लोग हैं जिनका शोषण किया जा आसानी से ये हाथ फैलाए खड़े इनका शोषण करो और इनका शोषण एक ही तरह से किया जा सकता है कि इनकी वासनाओं की तरप्ती की कोई आशा बंधे तो वो आशा कैसे बंधे अगर कोई बुद्ध महावीर हो तो वो तो आशा बंधाता नहीं

निकाल देगा उसके प्रति आकर्षित होंगे इनकी वासना के लिए रास्ता मिलता है और ताबीज निकालना इतना आसान काम है कि सड़क पर मजारी कर रहा है उसको जिसको हम दो पैसा देने को भी राजी नहीं और वही मजारी कल साधु बन के खड़ा हो जाए तो फिर हम उसके चरण हमेशा रखने को और सब कुछ रखने को राजी तो गरीबी है दुख है और मूलता है

और मूलता ये है कि साधु कर रहा है तो चमत्कार है और गैर साधु कर रहा है तो मदारी है। और जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल एक चीज भी फर्क नहीं बल्कि मदारी ईमानदार है और ये साधु बेईमान है क्योंकि तो मदारी बेचारा कह रहा है कि खेद है यही उसकी भूल है मूढ़ों के बीच इतना साफ होना ठीक नहीं <laughs>

इतना सच्चा होना यही उसकी गलती है कि वो कह रहा है ये खेल है इस हाथ की तरकीब है कि आप भी चाहें तो सीख सकते हैं और कर सकते हैं बात खत्म हो गई तो फिर हमें कोई रस नहीं है उसमें हमें खुद में तो कोई रस है ही नहीं जो हम ही कर सकते है उसमें कोई बात नहीं रहती ये मदारी बताने को तैयार है कि कैसे हो रहा है ये मदारी परीक्षा ली जाए इसके लिए तैयार है

आपका साधना तो बड़ी शक ले तैयार न किसी तरह के वैज्ञानिक शोध के लिए राजी लेकिन फिर कारण क्या हम उसको इतना मूल्य देते हैं मदारी को नहीं देते क्योंकि मदारी से हमारी वासना की कोई पूर्ति की आशा नहीं बनती ठीक है हाथ का खेल बात खत्म हो गई अगर मैं हाथ के खेल से ताबीज निकालता हूँ तो बात खत्म हो गई ठीक है मुझसे क्या आपको मिलेगा

सच तो ये मदारी जो करते हैं वो आपके कोई साधु नहीं कर सकते और जो आपके साधु करते हैं वो दो का मदारी कोई भी करता है और जो मदारी करते हैं वो आपके कोई साधु नहीं कर सकता फिर भी तो इसके पीछे कोई कारण है ये मैं समझा भी दू तो नहीं मानता नहीं कि मेरे समझाने से कोई चमत्कार

आस्था रखने वाले में कोई फर्क पड़ने वाला है कोई फर्क नहीं क्योंकि ये समझाने का सवाल ही नहीं उसकी जो वासना है वो, वो तकलीफ दे रही उसके भीतर जो वासना है ना उसका प्रश्न है कि वो कैसे आलो हो अब ये जो आदमी है डॉक्टर जिसने मुझे लिखा है इसको मैं कितना ही समझाऊ इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि समझाने से तबादला तो होगा ना

समझाने का एक ही परिणाम होगा कि मुझे हाथ जोड़कर किसी और की तलाश करें। करे तो क्योंकि आगे, इस आदमी को कुछ मालूम नहीं है बात खत्म हो गई इतना ही इसको परिणाम होगा और कोई परिणाम होने ये किसी और की तलाश करो तो दो चमत्कार के तलाशी है और हमारे मुल्क में ज्यादा होंगे क्योंकि बहुत दुखी मुल्क है बहुत पीड़ित मुल्क अति कष्ट में इतने कष्ट में है ये, ये शोषण

चाह ही अशांति तो धर्म की तो पूरी चेष्टा ये कि कैसे आपके भीतर वो भाव दशा बन जाए जहाँ कोई चाह नहीं कोई मान नहीं उस घड़ी ही अनुभव होगा जीवन की परम धन्यता का तो चमत्कार से क्या लेना देना है धर्म का कोई लेना देना चमत्कार से नहीं और सब चमत्कार मदारी के लिए जो ना समझ मदारी है वो बेचारे सड़कों पर है। जो समझदार आ

बेईमान के में कर रहे हैं। इनको तोड़ा भी नहीं जा सकता वो भी मैं समझता हूं इनके खिलाफ कुछ भी करो, कोई परिणाम नहीं होता तो। परिणाम उस आदमी पे तो हो सकता है

जो वासना के पीछे ना हो ऐसा आदमी खोजना मुश्किल एक स्त्री मेरे पास आई उसको बच्चा चाहिए, और उसको मैं कि सब मदारी गिरी है वो उदास हो गई बिल्कुल, वो बोली कि सब मदारी रही है, उसको दुख हो रहा है मेरी बात सुन के तो मुझे खुद ही ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं पाप कर रहा हूं जो मैं समझा रहा हूँ क्योंकि

हो बच्चा न हो बच्चा होने की आंखा में तो अपने दौलत दौल कर रही है तो तू तू तू मेरी बात की फिक्र मत कर और और वैसे भी नहीं करेगी जा कोई और खोज कोई ना कोई पता नहीं कोई कर सके चमत्कार उसकी आंखों में जो कि वापस लौट आए उसने कहा आप कहते हैं कि शायद कोई कर सके ये हमारे विश फुलमेंट है भीतर हमारी इच्छा है कि ऐसा हो चमत्कार होने चाहिए ऐसा हम चाहते

फिर आप चाहेंगे कि कब यहाँ से छुटकारा क्योंकि समझूंगा मत पीछे भी हो सकती आपको तत्काल क्या ख्याल आएगा? अगर आपको पता चले कि बाहर साईं बाबा खड़े होकर आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो आपको जो पहला ख्याल आएगा वो ये नहीं आएगा कि चमत्कार मधारी के लिए पहला ख्याल आपको ये आएगा की आपकी वासना क्या है फोरन आपको आपकी वासना हो जाएगी मन में तो फिर ठीक है चल के मैं इतनी मांग करी

और कोई आसानी दिखती कि चाहे पूरी हम कर पाएंगे कोई पूरी कर दे आकाश से तो ही एकमात्र आशा है इसलिए दुनिया में चमत्कार होते रहेंगे जब तक दीनता दुख पीड़ा मूढ़ता सगन है और मैं नहीं दिखता कि कभी भी ऐसा मौका आएगा कि आदमी इतना समझदार होगा कि चमत्कार न चले बहुत मुश्किल लगता है बहुत मुश्किल दिखता है

नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं। लेकिन सबाजूल नहीं नहीं नहीं। है कोई। कोई मतलब परेशान करना वो कहेंगे ये है मदारी लेकिन वो थोड़ी मदारी इसमें को उनका ये रक्षा करना है ऐसा भी नहीं नहीं इनको कोई लेना जो है नही लेकिन इनकी बात ना है ये चाहते है की कहीं तो कोई कर रहा हो चमत्कार जो सच्चा है बस इनकी चाहे तो मैं

इसमें जो देख रहे हैं उनका तो जीवन खराब हो रहा जो दिखा रहे हैं उनका और बुरी तरह खराब हो रहा क्योंकि देखने वाले तो शायद कभी जल भी जाए कि छोड़ो कहां के खेल में पड़े हो वो जो दिखाने वाला है उसके अहंकार की इतनी तरक्की होती रहती उसे ख्याल भी नहीं होता है। तो मेरे लिए तो साई बाबा जिस दया के पास उनका जीवन तो बिल्कुल मिट्टी में जा रहा

धर्म का कोई संतर्भ चमत्कार से। मनाएं मनाएं नहीं मेरी दृष्टि में तो भगवान के सिवा कुछ और है नहीं

कोई जागा हुआ भगवान है कोई सोया हुआ भगवान है कोई अच्छे भगवान कोई बुरे भगवान की सेवाए कुछ क्योंकि उसकी सेवाए कुछ भी नहीं अगर बुरे को हम काट दें उससे तो फिर बुरा होगा कैसे होना मात्र ही उसका है तो कोई राम की शक्ल में भगवान कोई रावण की शक्ल में

लेकिन रावण को अगर हम कह दें उसमें भगवान नहीं है तो फिर रावण के होने का कोई उपाय नहीं रह सकता होगा कैसे हुआ? अस्तित्व ही उसका है हमें तो कठिन लगता है कि बुरे भगवान कैसे चोर भगवान कैसे बाकी अगर वही है तो चोर नहीं दिखा

उसका ही होना अगर सब है तो फिर कोई चीज उसके बाहर नहीं आमतौर से हमारी धारणा ऐसी कि भगवान कहीं कोई साथ में आकाश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति सारी दुनिया को चला रहा ये बचका है। इसका कोई मूल्य नहीं भगवान से मेरा अर्थ है अस्तित्व होना मात्र

सोए रहो मत पहचानो ये हो सकता है मगर वो भी तुम्हारी मर्जी कोई भगवान अपने को नहीं पहचानना चाहता तो क्या किया जा सकता वो नहीं लेकिन जिस दिन पहचान पहचानो को आ जाएगा तो भगवान के कोई दूर कोई अलग वस्तु है ऐसा नहीं है मेरी धारणा मेरी धारणा यह कि तुम्हारा होना ही भगवत्ता है और जैसे मछली को पता नहीं चलता कि सागर कहां

क्योंकि हम उसी में जी रहे हैं हम वही है फिर मन में क्योंकि मैं देखता हूँ बुरा बुराई के प्रति भी रहता आध्यात्मिक रूपांतरण की कीमिया हूं। अगर ये मेरा ख्याल हो कि सभी वही है तो जिसको हम बुरा कहते हैं वो भी वही है तो फिर बुराई के प्रति भी बुराई का कोई भाव नहीं रहता था ठीक है वो भी ठीक

थोड़ा रावण को अलग करने राम की कथा से और राम के प्राण निकल जाते हैं बिना क्या है कथा।, कथा में बचेगा एक को हटाने तो पूरी रामायण व्यर्थ हो जाती तो जब मैं ऐसा देखता हूँ कि बुरा और भला एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो बुरा भी कुछ बुरा नहीं रह जाता इसलिए मेरी कोई

उसके भीतर जो छिपा है उसका पूरा पखरियों तक फैल जाना है तो मेरे लिए भगवान तो सभी है अगर इसका क्षण भी पैदा हो जाए कि मैं भी भगवान तो तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाए छुद्र से जोड़ना ही क्यों ना था

नाती जोड़ना हो तो विराट से जोड़ लेना

बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन चमत्कार नहीं है। चमत्कारिक भी मालूम हो चमत्कार नहीं आदमी के मन के बहुत से नियम हैं जिनका हमें होश नहीं है और उन नियमों के कारण बहुत सी घटनाएं घटती एक युवक मेरे पास आता

पहली दफा तो जब आया तो किसी डॉक्टर ने भेजा उसके पेट में दर्द था और डॉक्टर हो गए तो उसने तो सिर्फ अपनी बल हटी क्योंकि उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि तो बड़ी मुश्किल बात होगी मैं तो इसको इसलिए हटाया कि ये रोज मेरे दवाखाने में बैठ जाता और इसके मेरे दूसरे मरीजों को बुरा असर पड़ता क्योंकि क्या था भर हो गया अभी तक ठीक नहीं

तो मैंने हाथ जोड़ा कहा कि तू तो उनके पास जा उनसे ठीक होगा उनसे ठीक नहीं होने वाले सिर्फ बला टालने के लिए आपके पास भेजा था और ये ठीक हो गए वो मेरे पास आया और कहा कि मुझे अपने हाथ का छुआ और पानी दे दे वो डॉक्टर ने कहा बात क्या उसने कहा बात पूछने की साल बस उन पेट की तकलीफ और जिसको डॉक्टर ठीक ना कर पाया वो फिर चमत्कार से ठीक होता है

क्योंकि डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया उसका मतलब ये कि शरीर में कोई रोग नहीं तो डॉक्टर ही ठीक कर लेता तो कोई बात नहीं थी रोग सिर्फ मन में है उसको सिर्फ ख्याल है कि पेट में दर्द है मैं उसको इनकार किया तो ये मैं करूंगा नहीं क्योंकि कल और लोग आ जाए <laughs>

तब तो उसे मेरे पैर पकड़ लिया आपके अगर मैं किसी को बताऊंगा नहीं ये बात छिपती नहीं से बीमार है और अगर ठीक हो गए तो तू तो ठीक हुआ हम फंस गए बारह बजे रात तक मैं उसे रोके रहा जब वो बिल्कुल छाती पीट रोने लगा मेरी माँ मौजूद थी वहां उसने मुझे गागी

इचारा सिर्फ पानी मांगता तीन घंटे से मैं सुन रही हूं तुम्हारी बात की। इसको पानी तो हो ठीक न हो ठीक झंझट में तो आओ सोचा पर तीन घंटे उसे रोकना जरूरी था क्योंकि जितना मैंने उसे रोका उतना उसका पक्का होता गया कि पानी में कुछ है अगर रोकने की बात भी कर

मजबूरी में मैंने उसे दिया मैंने कहा कि तू कसम ख किसी को बताया नहीं इतने जाने जब उसने कसम खाली तब मैं उसे पानी दिया पानी पीते सुबह बोला मेरा दर्द तो चला गया और दर्द उसका चला गया ना तो कोई संयोग है ना कोई चमत्कार है उसका एक वहम था और वहम को निकलने के लिए एक ही उपाय है किसी पर भरोसा आ

कोई उपाय नहीं वहन के निकलने का एक ही उपाय है कि उससे बड़ा वहन पैदा हो जाए उसका वहन था कि पेट में दर्द है उसका वहन है कि मैं चमत्कारी ये बड़ा वहन और जो झूठा पेट में दर्द पैदा कर ले वो झूठा चमत्कारी न पैदा कर ले इसमें कठिनाई क्या है।, <laughs> है उसका ही खेल मेरा कोई लेने देने

कल तक वो पेट दर्द पैदा करा था डॉक्टर को साल भर तक जिसने हराया वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं वह पैदा कर सकता है और दर्द जैसा वह पैदा कर लिया जिसने दुखी पाया तो ये तो बड़ा सुखद मामला उसने घूट अंदर नहीं गया तो उसने कहा ये तो चमत्कार हो गया उसने कहा कि वो कसम मसम मैं नहीं मानूंगा क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब

आप जान के हैरान होंगे कि वो एक बोतल रखने लगा जिसको मुझसे छुआ के ले जाता था और मरीजों को ठीक करने लगा क्योंकि उसको देखते मरीज उसका पूरा मोहल्ला जानता था कि वो तो क्रॉनिक मरीज है वो कोई ठीक होने वाला प्राणी नहीं, नहीं वो ठीक हो गया तो उससे लोग मांगने लगे किस तरह की और अनेकों को वो ठीक करने लगा अब मैं उसको समझाऊंगी तो समझाने का कोई उपाय नहीं तो वो ठीक हो गया

ठीक होने का एक नियम है सौ में से नब्बे बीमारियां मानसिक इसलिए नब्बे बीमारियां तो चमत्कार से ठीक हो ही सकती वो जो दस बीमारियां हैं जो मानसिक नहीं है उनका भी चमत्कार से असर हो सकता है आपको भुलाई जा सकती है जैसे कि झूठी बीमारी पैदा हो सकती है वैसी सच्ची बीमारी भूल सकती है

इसमें दो तरह के प्रयोग है अभी किसी को सम्मोहित किया जाए और एक खाली कुर्सी रख दी जाए जब वो सम्मोहित हो तब उसको कहा जाए कि खाली कुर्सी पर उसका कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आके बैठ गया आंखें खोलो वहां कुर्सी खाली है वो देखेगा बराबर की फला आदमी बैठा हुआ जो नहीं है, वो दिखाई पड़ रहा है इससे भी हो जाता जो कुर्सी पर बैठा हुआ है आदमी उसको वो कुर्सी खाली यहां कोई नहीं फिर उससे आंख खोल वो

अब आपके पेट में दर्द हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता <laughs> तो हूं मेरा चमत्कार नहीं करेगा तो आपके पेट में दर्द हो तो मैं तभी आपका ठीक कर सकता हूं जब मेरे आसपास में हवा बना के रखू पूरी की पूरी की मैं चमत्कारी हूं इसमें जरा भी एक्सप्लेनेशन खतरनाक है इसमें जरा सी व्याख्या साफ होगी आपकी तो फिर आपको फायदा मुझसे नहीं हो

क्योंकि अगर मेरे पास 10 आदमी आए उसमें से दो ठीक हो जाएं जो आठ ठीक नहीं होंगे वो किसी दूसरे को तलाशेंगे वो यहाँ हो गए वो यहाँ आएंगे मेरे आसपास इस तरह के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी जो मुझसे ठीक हुए और जब एक नया आदमी आता बीमारी लिए हुए तो बीमारी तो वो छोड़ नहीं चाहता है यहाँ देखता है इसका ये छूट गया उसका वो छूट गए मेरे आने के पहले चमत्कार काफी हो चुका हो मेरे पास आने की बात है वो ऊँट पर आखरी तिनका रखना है वो ठीक हो जाए

कर, ये कर लेगा फिर उसको किसी चमत्कार की जरूरत पर एक तार में कर लेगा इसका मन तो वही का वही है बीमारी एक तरफ से हटा दिया दूसरे से पकड़ लेगा इस आदमी को कोई लाभ नहीं हो रहा क्योंकि लाभ तो इसको तभी हो सकता है जब ये समझ ले कि बीमारी मैं पैदा कर रहा हूँ और होजपूर्वक उस बीमारी को छोड़ दे तो फिर आदमी दोबारा बीमारी पैदा नहीं करेगा तो मेरे सामने दो तो विकल्प रहे सदा

कि क्या मैं आपकी एक बीमारी में सहायता करके छोड़ दूं दूसरी बीमारी आप पैदा करें मेरे लिए सरल काम वही था कि, कि आपकी एक बीमारी ठीक कर दी आपको लगा कि थी, बिल्कुल ठीक हो गया बात खत्म हो उसने समझाने बुझाने की कोई भी जरूरत नहीं है समझाने बुझाने का काम ही नहीं है उसमें उसमें तो चमत्कारी पुरुष जितना चुप रहे उतना अच्छा है क्योंकि आप में बुद्धि डालना ठीक नहीं

अब बुद्धि से आपको फायदा होगा दूसरा यह है कि मैं आपको समझाऊ की आपकी सारी बीमारी सारे दुख की जड़ क्या है मगर तब तो मुझे चमत्कारी होने का कोई उपाय नहीं तब तो मैं आपके साथ संघर्ष करू आपकी बुद्धि को निखारूं, तोडूं, मिटाऊ नया बनाऊं, कि किसी तरह सा क्षण आ जाए कि ना तो आप झूठी बीमारी पकड़े ना झूठे चमत्कारों की जरूरत रहे

लेकिन धीरे धीरे डर इतना बड़ा कि दिन में जो वो अकेला ना चाहे, तो घर के लोगों ने कहा तो मुसीबत हो गई वो भूत जिनसे रात में डरवाया था वो कोई कम्पार्टमेंट तो मानते नहीं वो दिन में भी डरवाएंगे डर ही तो कारण था डर पकड़ गया वो रात में तो दिन में भी कहा कि कोई सांस चलो तो वो बस्ती में जाएगा अंदर तो फिर उनका कोई उपाय करना पड़े तो फकीर थे फकीर पे पाठ ले गए उस फकीर ने कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं

ये ताबीज में बांधने देता हूँ इस ताबीज की इतनी ताकत है कि कोई भूत तेरे पास नहीं आ सकता तो बिल्कुल ताबीज तो तो वो समझा की ताबीज अब वो ताबीज के बिना एक मिनट ना रहे क्योंकि ताबीज अगर रात छोड़ के भी रख दे तो उसे घबराहट लगेगी भूत तेरे पास न आ जाए अब वो ताबिज की मुसीबत होगी मगर बीमारी

साप में जहर है ही नहीं और आदमी काटा और आदमी मर गया। आदमी सांप से कम मरता है सांप काटा, इससे मरता है। असली जहर सांप सांप में नहीं। आदमी काटा है। फिर चाहे चूहे नहीं काटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी मर जाएगा इसलिए सांप झाड़ा जा सकता है क्योंकि तो कोई जहर तो होता नहीं सन्तानवे मौके पर सांप का झाड़ने वाला सफल होगा

जहर तो होते नहीं आदमी का कोई वास्तविक कारण नहीं है मरने का सिर्फ ये ख्याल तो मेरे एक मित्र जो सांप झाड़ने का काम तो करते उन्होंने सांप पाल ये जरूरी है जब उनके लड़के को सांप ने काट खाया तो भागे मेरे पास आए तो आप कुछ करो मैंने कहा तुम तो ना मालूम कितनों के झाड़ चुके उनका वो काम इस पर नहीं करेगा लड़का जानता है वो, वो जो तरकील है वो लड़का जानता है ये ज्ञान के साथ ये खराबी

लड़के से मैंने पूछा तू क्यों रहा तेरे बाप बाबर मुझे पता है मुझ पे नहीं चलेगा उनका क्योंकि मैं खुद ही उनका सांप छोड़ता हूँ वो जब सांप कोई काटता है तो सांप उन्होंने पाल देखे तो भारी मंत्र पढ़ेंगे मुझसे फंसू कर गिरेगा फिर वो चिल्लाएंगे चीखेंगे फिर वो सांप को आवाज देंगे फिर जिस सांप ने काटा वो सांप आएगा बाहर दरवाजे से चलता हुआ अंदर आएगा जब वो मरीज देखता काटा हुआ सांप आ गया तो वो भी चमत्कृ जाता है जिस सांप ने काटा था

कभी-कभी घंटे कभी लग जाते क्योंकि सांप सांप सांप बहुत दूर है पर सांप आता है, वो सिर पटकने लगता है लगता जा, है जान झाड़ने वाले के सामने तो मरीज आते तो ठीक हो तो तो रही है उसके गजब का चलता फिर वो सांप को कहते हैं कि वापस जहाँ उसको काटा है उसको वापस उसका खून पियो तो सांप मुंह लगा के वहां वो सब ट्रेन सांप

आपकी वो बीमारियां दूर हो रही हैं जो कभी थी ही नहीं इसका ये मतलब नहीं हो कि आप तकलीफ नहीं पा रहे थे आप तकलीफ पा रहे थे आप मर भी जाते हैं। ये भी हो सकता है और लाभ आपको पहुंचाया जा रहा है इसलिए लाभ पहुंचाने वाले को दोष देने का भी कोई कारण नहीं जब तक आप हो तब तक किसी को झूठा सांप झाड़ना पड़ेगा ये आपकी वजह से उपद्रव है

आप जान के हैरान होंगे कि ऐसी घटनाएं बैठी हैं। बहुत प्रसिद्ध घटना है, है। सूफी जुन्नै के बारे में। वो निरंतर कहा करता था उसने एक आदमी को मरते देखा। वो एक देखाफी हाउस में बैठा हुआ था और कब सब कर रहा था कुछ लोग अब बैठे हुए थे और एक आदमी आया तो उस काफी हाउस के मालिक ने कहा अरे तुम अभी जिंदा हो

कहा क्या बात करते तुमको किसी ने कहा कि मैं मर गया उसने ने कहा नहीं हमने सोचा हुआ था भूलो साल भर पहले जब तुम यहाँ रुके थे तो तुम्हारे साथ तीन आदमी और रुके थे उस रात यहाँ चारों ने रात जो खाना खाया था यहाँ वो विषाप्त हो गया तुम तो आज भी रात उठ के चले गए तो मैं कहीं जाना था यात्रा पर बाकी तीन मर गए तो हम यही सोचते थे कि तुम तो मर गए तो कुछ साल बाद वापिस लौटा

ये सुनते वो बेहोशों का गिर पड़ा वो जो आर्थन था साल भर पहले तो जुन्न में लिखा जब उसको बेहोशों तक गिर ते दे देखा तो मुझे दुनिया के सब चमत्कार समझना ये जो आदमी हुई गिर पड़ा तीन मर गए विषाक्त तो भोजन साल भर का फासले मिट गया उसको ख्याली ने रहा साल भर पहले की बात

उसको होश में लाने के लिए पड़ोस से झाड़ू नहीं वाले बुलाने पड़े ब मुश्किल वो होश में आया आदमी का मन और उसके नियम उनसे सारा खेल है